कठोपनिष्त्ष्य अध्याय दो वल्ली एक हृदय पुंडरीक्रह्म पुनरपी तदेव प्रकृत ब्रह्म फिर भी उस प्रकृत ब्रह्म का ही वर्णन करते हैं अंगोष्ठमात्रो मध्य आत्मनितिषते ईशान भूत तथो बजुगुप्तते तय तथ जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है उसे भूत भविष्य और वर्तमान का शासक जानकर वह उस आत्मा के ज्ञान के कारण अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता निश्चय यही वह ब्रह्म तत्व है अंगुष्ठ मात्रो अंगुष्ठ परिमाण अंगुष्ठ परिमाणम हृदयपुंडकम तच्छिद्र वर्तनतः कर्णो कर्णोपाधिंगुष्ठमा अंगुष्ठपर्व अंगुष्ठ पुषा पूर्णमल सर्वित मध्य सर्वमिति मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति ठीक यस्तम ईशान भूतभव्य विद्वा न तत् इत्यादि अंगुष्ठ तत्दत अंगुष्ठ परिमाण हृदय कमल अंगुष्ठ के समान परिमाण वाला है उसके छिद्र में रहने वाला जो अंतकरणोपाधिक अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर परिमाण वाले पांच के पर्व में स्थित आकाश के समान अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है उससे सारा शरीर पूर्ण है इसलिए वह पुरुष है उस भूत भविष्यकाल के शासक आत्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा नहीं करता इत्यादि शेष पद की पूर्व व्याख्या करनी चाहिए किंत तथा अंगुष्ठ मात्रपुरुषो ज्योतिरिवा धूमक ईशान भूतभव्य सवाद्य सह ए तैत यह अंगुष्ठ मात्रपुरुष धूमरहित ज्योति के समान है यह भूत भविष्यत का शासक है यही आज अर्थात वर्तमान काल में है और यही कल अर्थात भविष्य में भी रहेगा और निश्चय यही वह ब्रह्म ब्रह्मतत्व है अंगुष्ठ अंगुष्ठमात्र पुरशो ज्योतिवाधूमको अधूमकमित युक्त ज्योतिषपरवात्स्व लक्ष योगदय ईशानो भूतभव्य स नित्यूटस्थोदेदीसु वर्तम सऊपी वर्तिष्य न्यत्म्य जनिष्यत अन नयमस्ती चैक इत पक्षो नात प्राप्त स्वचन प्रत्युक्त क्षणंगवाद वह अंगुष्ट मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है मूल मंत्र में जो अधूमक पद है वह नपुंसक लिंग ज्योति शब्द का विशेषण होने के कारण अधूमकम ऐसा होना चाहिए जो योगियों को इस प्रकार हृदय में लक्षित होता है वह भूत और भविष्यत का नित्य कूटस्थ आज इस समय प्राणियों में वर्तमान है और वही कल भी रहेगा अर्थात उसके समान कोई और पुरुष उत्पन्न नहीं होगा इससे कोई कहते हैं कि यह नहीं है ऐसा मंत्र में कहा हुआ जो पक्ष है वह यद्यपि नाल्यतः प्राप्त नहीं होता तथापि उसका और बौद्धों के भंगवाद का खंडन भी श्रुति ने स्वचन से कर दिया है भेदापवाद पुनरपी भेद दर्शनपवाद ब्रह्मण आहा ब्रह्म में जो भेद दृष्टि की जाती है उसका अपवाद श्रुति फिर भी कहती करती है यथोदक दुर्गे वृष्टम पर्वते सुविधावती एवं धर्मान पृथक पश्य नो विधावती जिस प्रकार ऊँचे स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतों में अर्थात पर्वती निम्न देशों में बह जाता है उसी प्रकार आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जीव उन्हीं को अर्थात भिन्नात्म तत्व को ही प्राप्त होता है यथोदक दुर्गे दुर्ग में देश उत्सुते वृष्टम सि पर्वतेषु पर्वत वस्तु निम्न प्रदेश विधाव सद्विनस्यति एवं धर्मान आत्मनो भिन्ना पृथक एव पश्य पृथक प्रतिशरीर पश्य शरीरभेदानुर्तिनो अणु विधावती शरीरभेदमेव पृथक पुनः पुनः प्रतिपद्यत जिस प्रकार दुर्ग दुर्गम स्थान अर्थात ऊँचाई पर बरसा हुआ जल पर्वतों पर्वती निम्न प्रदेशों में फैलकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार धर्मो अर्थात आत्माओं को पृथक प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न देखने वाला मनुष्य उन्हें शरीर भेद का अनुसरण करने वालों की ओर ही जाता है अर्थात बारंबार भिन्न भिन भिन्न शरीर भेद को ही प्राप्त होता है यस्य यनर्विद्यावतो विध्वस्तोपाधि कृतभेदर्शन से विशुद्ध विज्ञान घनैकमात्म पश्यतो विजानतो मुनेर्मनशील से आत्मस्वरूपम कथम संभवती इत्युच्यते जो विद्यावान है जिसकी उपाधिकृत भेद दृष्टि नष्ट हो गई है और जो एकमात्र विशुद्ध विज्ञान घनैकरस अद्विती आत्मा को ही देखने वाला है उस विज्ञानी मुनि मननशील का आत्मा कैसा होता है यह बतलाया जाता है अभेद दर्शन की कर्तव्यता यथोदक शुद्धे शुद्धमा भवति ताजुगे ववती एवं आत्मा भवति गौतम जिस प्रकार शुद्ध जल में डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता है उसी प्रकार हे गौतम विज्ञानी मुनि का आत्मा भी हो जाता है यथोदक शुद्धे प्रसन्ने शुद्ध प्रसन्न मसिक प्रक्षिप्त एक भवति आत्मा रसमे न्यदृगे बी आत्माचार मुनेशील हे गौतम नास्तिक तस्मा कृताभेदृष्टि नास्तिदृष्टि चोझिंत मातृपितृस्रोभ्योपी हितैषि वेदनोपदेष्ट आत्मकदर्शन शांत दर्पय आदरणीय जिस प्रकार शुद्ध स्वच्छ जल में आसिक प्रक्षिप्त डाला हुआ शुद्ध स्वच्छ जल उसके साथ मिलकर एक रस हो जाता है उसके विपरीत अवस्था में नहीं रहता उसी प्रकार हे गौतम एकत्व को जानने वाले मुनि मननशील पुरुष का आत्मा भी वैसा ही हो जाता है अतः तात्पर्य यह है कि सभी को कुतार्किक की भेद दृष्टि और नास्तिक की कुदृष्टि का परित्याग कर सहसत्रों माता पिताओं से भी अधिक हितैषी वेद के उपदेश किए हुए आत्महिकत्व दर्शन का ही अभिमान रहित होकर आदर करना चाहिए इतिमद् परमहंस परिभ्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ कठोपनषदा निषदभाष्ये दिताध्याथम वल्ल भाष्य समाप्तम्